सप्तम तृप्ति दीप प्रकरणम छठ प्रकरण तक विद्यानंद स्वामी ने ग्रंथ लिखा उसके पश्चात उनके गुरु भारती उनको लेकर के ग्रंथ दिखाया स्वामी विद्यानंद स्वामी के विद्यागुरु पहले थे स्वामी विद्या तीर्थ उनके सर्वे समाप्त हो गया तो उनके शिष्य थे फिर भारतीय तीर्थ उनके पास विद्यानंद स्वामी ने फिर विद्या प्राप्त की तो थे थे विद्या विद्यातीर्थ है विद्यागुरु द्वितीय हुए और शंकरानंद स्वामी है उनके दीक्षा गुरु संन्यास गुरु है तो भारतीय तीर्थ के गुरु भी थे विद्यातीर्थ उनसे भी पहले विद्या प्राप्त की थी विद्यानंद स्वामी ने उसके पश्चात भारती तीर्थ गुरु है उनको ये ग्रंथ छह प्रकरण दिखाया पंचदशी तो गुरु भारती तीर्थ स्वामी ने बड़े प्रसन्न होकर के फिर आगे सप्तम प्रकरण से उन्होंने स्वामी लिखा आगे नौ प्रकरण भारतीय तीर्थ जी ने लिखा तो शिष्य के ग्रंथ के आगे गुरु ने लिखा गुरु प्रसाद गुरु कृपा की प्राप्ति हुई इसलिए पंचदेश ग्रंथों को प्रसाद ग्रंथ ऐसे कहते हैं इसके चिंतन करने से गुरु कृपा की प्राप्ति होती है गुरु है परमात्मा तो ये यहाँ से भारतीय तीर्थ ग्रंथ का रहे तो पूरा ग्रंथ विद्यारण्य और भारतीय तीर्थ दोनों के द्वारा है अभी यहाँ मंगलाचरण करते रामकृष्ण रामकृष्ण जी उनके शिष्य है विद्यारण्य भारतीय तीर्थ दोनों के ही छात्र है अखंड शिवाय गुरवे गुरवे नमः शिवाय नमः शिष्य ज्ञान तमोध्वंस पटवर के इंद्रग्निमूर्त शिष्या अखंड रूपा शिव स्वरूप गुरु परमात्मा शिव है ब्रह्म वही गुरु है जो कि अखंडानंद रूप है अखंड आनंद रूप है उनके लिए नमस्कार वो तो गुरु कैसा है शिष्या ज्ञान तमोध्वस पटवर के इंदुअग्निमूर्त शिष्य के अज्ञान रूप जो तम अंधकार तमस ध्वंस ध्वस करने में पटु है अत्यंत कुशल है अज्ञान रूप अंधकार को ध्वंस करने के लिए है अज्ञान को ध्वंस करने के लिए जैसे अर्क है सूर्य है इंदु है चंद्र है अग्नि <coughs> है वनी अर्क इंदु अग्नि तुल्य है उनके मूर्ति स्वरूप है गुरु का स्वरूप है शिष्य के अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए जिस अंधकार को नाश करने के लिए सूर्यचंद्र अग्नि है इस प्रकार सिख्य के अज्ञान रूप अंधकार को ध्वंस करने में पटु है सूर्यचंद्र मूर्ति है गुरु उनके लिए नमस्कार है वेदार्थ से प्रकाश न Hmm Excel, तो में में तो के अर्थ चतरोदया विद्याश करते द्वारा हार्दम तमो निवारयन हृदय भव हार्दम हृदय में बुद्धि में स्थित अंधकार अज्ञान उसको निवारण करते हुए पुमर्थ चतुरोदयाथ चार्थ धर्म से विद्यातीर्थ महेश्वर विद्यातीर्थ है उनका नमस्कार करते है नवा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वर क्रिय तेपीदीप से व्याख्या गुरु नी भारती श्री भारतीय विद्यालय मुनि दोनों को नमस्कार करके तृतीय दीप व्याख्यानम् गुरु गुरुअनुग्रहा क्रियते तृतीय दीप का व्याख्यान किया जाता है गुरुजी के अनुग्रह से अभी कर रहे हैं वर्तमान सामित वर्तमान पद अभी करेंगे तो क्रिय करके वर्तमान प्रयोग किया जाता है अभी करने वाले ही तृतीय दीपाख्यम प्रकरण आरभ मण तृतीय दीप आख्या तृतीय दीप आख्या है नाम जिस प्रकरण का वो प्रकरण हो गया तृतीय दीपाख्यम आरभ मन आरम्भ करते हुए श्री भारती तीर्थ गुरु भारती तीर्थ आरम्भ कर रहे त्रुति व्याख्यान रूपत्वा यह प्रकरण तृतीयीप प्रकरण श्रुति का व्याख्यान रूप है व्याख्यान हो गया यह प्रकरण जिस श्रुति की व्याख्या ये प्रकरण है वो श्रुति को कहते व्याख्या तद तो व्याख्या आदो पठति इसी प्रकरण के द्वारा जिस श्रुति की व्याख्या होती है वो व्याख्या श्रुति को पहले पढ़ते ग्रंथ काल स्वामी भारती तीर्थ गुरु आत्मा चेत बीजानी आदय अस्मिति पुरुष आगे बढ़ो माया माया ये उपनिषद मंत्र है बृहदारण के माया आत्मा चेत भी जानिया अपने आत्मा को यदि साक्षात्कार कर ले विशेष रूप से जानिया कैसे जानिया अयम अस्म अयम अहम अस्म अयम अयम आत्मा हम अस्मि ऐसे दृढ़ ज्ञान यदि हो जाए किमिच्छन इच्छन कस्ते काम किसकी इच्छा करे कामना करने वाला और कौन रहा किम विषय की इच्छा करता हुआ कौन कामना करने वाला है करता किसके के का इच्छा के लिए शरीरम अनुसंजरित शरीर के पीछे अपने रोगी पीड़ित तो हो कष्ट अनुभव करे शरीरम अनुसंजरित शरीर के पीछे संताप भोग है कौन किसकी इच्छा करे कौन इच्छा करने वाला है आत्मज्ञान हो जाता हो आत्मा चा तो कुछ भी नहीं इच्छा का विषय कोई नहीं रहा इच्छा करने वाला भी कोई नहीं रहा नहीं रहा क्योंकि जो भोक्ता है आत्मज्ञान होने पर कर्तृत्व तो, भोक्तृत्ता तो की निवृत्ति हो जाती है भोगता ही नहीं रहा तो काम में इच्छा करने वाला भी कोई नहीं रहा तो शरीर के विषय अपने को क्यों दुखी माने इधानीम चिकित्सा चिकित्सित विचारम तत्फल चर्शेती ये हो गया श्रुति वाक्य इसकी व्याख्या इसी प्रकरण में पूरी व्याख्या होगी चिकित्सित विचारम तत्फल से दर्शेगी कर्त चिकित्सित विचार इस प्रकरण में करेंगे और विचार का फल भी दिखाते हैं अः श्रुतेर अभिप्राय सम्य विचार्य ते जीवन मुक्त या तृप्ति का श्रुतेरभिप्राय अकरण सम्य विचार्य इसी श्रुति का इसी प्रकरण में समय एक अच्छी तरह से विचार किया जा रहा है उसका फल क्या है तेन जीवन मुक्त से या तृप्ति सा जीवन मुक्त की जो तृप्ति है जीते जी मुक्त है ज्ञान जो साक्षात्कार हो जाता है अहम ब्रह्म तो जीते जी मुक्त हो गया मुक्त होने पर ज्ञान होने पर जो जीवन मुक्त है उसकी जो तृप्ति है निरंकुश तृप्ति है उसका स्पष्ट हो जाएगा इसी स्तुति का अर्थ विचार करने पर जब लौकिक भोग से लौकिक धन संपत्ति इष्ट वस्तु प्राप्त होता है तृप्ति होती है किंतु निरंकुश नहीं है भोजन की तृप्ति हो जाती है आगे भोग लगेगी जितने प्राप्त होने पर उस समय लगे अतृप्त हो गया किंतु आगे फिर अतृप्त है जितने प्राप्त हो तो निरंकुश तृप्ति नहीं है जीवन मुक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर जो तृप्ति है निरंकुश तृप्ति वो स्पष्ट हो जाती है इस विचार के द्वारा अत्र तृतीय दीपाख्य ग्रंथे तृतीय दीप है ग्रंथ का नाम अस् आत्मा चि का श्रुते ये बृहदार ने के न्याया उसका अभिप्राय का तात्पर्य सम्यक विचार्य अच्छी प्रकार से विचार किया जाता है तेन अभिप्राय विचारण श्रुति के अभिप्राय का विचार करने से क्या फल होगा जीवन मुक्त से श्रुति तृप्ति जो तृप्ति श्रुति में प्रसिद्ध है सा भी शाय टीका तो स्पष्ट हो जाती तृप्ति यानी जीवन मुक्त की जो तृप्ति का स्पष्टीकरण हो जाएगा इसके विचार से पदच्छेदः पदच्छेदः पदछेद पदारोक्तिग्रहो वाक्योजना पदचेद्रहो वाक्योजना आक्षेप व्याख्यान पंच लक्षण ये श्लोक आधार ये पांच है पंच लक्षण व्याख्यान करने के लिए पहले पदछेद्या अभिप्राय सम विचार्येद पदछेद के बाद पदार्थोक्ति प्रत्येके पद के अर्थ है कथन करना पदार्थोक्ति पदार्थ के कथन के बाद फिर विग्रह जहाँ विग्रह समासे विग्रह उसके बाद अन्य वाक्य योजना वाक्य का अन्वय करते आक्षेप से समाधान इसमें कुछ आक्षेप होगा आक्षेप कार्य समाधान करना इस प्रकार व्याख्यान होता है इति ये परासर पुराण में इति व्याख्यान लक्षण से उक्त आदि व्याख्यान का लक्षण है सर्वत्र व्याख्यान के लिए ये श्लोक बताते हैं व्याख्यान कैसे होता है पदच्छेद करना पदार्थ कथन करना विग्रह बताना फिर वाक्य का अन्वय और आक्षेप का समाधान इसमें श्रुति का अभिप्राय बताएंगे व्याख्यान करेंगे तो पहले पदार्थ कथन करना पड़ेगा इसमें अयम स्मृति पुरुष पुरुष शब्द है पुरुष शब्द तो पहले कौन पुरुष है इस अर्थम अभिधातु पुरुष जो पद है उसके अर्थ कहने के लिए तद उपघात सृष्टि में संक्षेप दर्श रही थी उसके भूमि का रूप से सृष्टि को संक्षेप करके दिखाते हैं कारण क्या है पुरुष पद का अर्थ कहेंगे <coughs> अभिधातुं क्या धातु है इसमें धारण सुन धातु कैसे मान जाए धातु अभिधातु अभिपुर धातु है प्रत्य।, प्रत्य करने वाले सूत्र क्या है तुम लो क्रियायाम क्रियार्थ्याम सूत्र से तुमन प्रत्यय होगा से धाधन हो गया अभिधा तुम ये क्या भी होती है अव्य किस हो गया किस किस अव्य होगा कृष्ण मेजंत ये कृत्य है मेजंत है मेजंत नहीं मेजंत भी मकारांत कृत्य जो मकरान्त क्रीद हुआ अभिधातुम पदक के अर्थ को कहने के लिए तद उपदघात तो उसके उपघात तो भूमिका रूप से सृष्टि संक्षिप्त दर्श थी सृष्टि को संक्षेप करके दिखाते है संप्रक्षिप धातु ऐसी संक्षेप करके दिखाते है करोति करोति मायाभान जीवेशुत कल जीवेशौ तक तर्वं माया आभान जीवेश करुति इति सुतत्व तो माया है अलग पद प्रथम आभासन जीवेश करोती आभाष के द्वारा जीव और ईश्वर दोनों बनाती है चिदाभास के द्वारा जीव को बनाती ईश्वर को बनाती माया इसे सूत्र में कहा गया सुतत्व तो तत्वा जीव ईश्वर इस दोनों में कौन कल्पित है कल्पित है वो जीवेश जीव ईश्वर दोनों ही कल्पित है क्योंकि माया ही दोनों को बनाती है आभा के द्वारा ताभ्याम सर्वम प्रकल्पित ताभ्याम क्या जीवेश्वराभ्याम पहले माया के द्वारा जीव ईश्वर कल्पित है उसके पश्चात जीव ईश्वर के द्वारा सर्व प्रपंचम सब कुछ कल्पित है माया आभा टीका में देखो पर तद उपोद ने कहा किसको कहते हैं प्रतिपाद्य अर्थम बुद्धौ संग्रह तदर्थम अर्थांतर वर्णन उपोदघात प्रतिपाद्य जो अर्थ जिस अर्थ का प्रति प्रतिपादन किया जाएगा उसको कहेंगे प्रतिपाद्य प्रतिपादन का विषय जो अर्थ है बुद्धि में संग्रह बुद्धि में रख करके संग्रह करके अर्थ को बुद्धि में रख करके उसको कहने के लिए तदर्थम उसी प्रतिपाद्य अर्थ को कहने के लिए अर्थांतर वर्णनम वो तो वो पहले बुद्धि में कुछ कहने के लिए उसको मन में रख करके उसके लिए अन्य अर्थ कहते हैं अन्य अर्थ कह करके आगे समझाएंगे उसको प्रतिपाद्य अर्थों को बताएंगे सदर्थम अर्थांतर वर्णनम अभी पुरुष शब्द का अर्थ कथन करना है ये मन में रखे पुरुष शब्द को कहेंगे पुरुष शब्द को कहने के लिए बुद्धि में रह करके पुरुष शब्द अर्थ करने के लिए अभी सृष्टि कथन करते है यही भूमिका उपदघात है तद उपदघात सृष्टि में संक्षेप दिखाते हैं सृष्टि करने वाले एक जीव एक ईश्वर है उसे पुरुष शब्द का अर्थ आगे कहेंगे हो गया चिंता प्रकृत सिद्धअर्थाम उपदघातम विदुर बुधा ये भी कहा गया प्रकृत सिद्ध्यथम चिंताम उपदघातम विदु चिंताम प्रकृत सिद्ध्यु बुधा ज्ञानी लोग जानते हैं उपदघात किसको चिन्तां प्रकृति सिद्ध्य उपदघातम प्रकृति की सिद्धि के लिए जो चिंता है उसको उपदघात कहते हैं चिन्तां प्रकृति सिद्ध्यथा उपदघातम विदुर्बु प्रकृति सिद्ध अर्थ चिंता प्रकृति की सिद्धि के लिए चिंता को कहते हैं अब ये प्रकृति है ये आत्मानी याद पुरुष पुरुष शब्द सिद्ध करने के लिए चिंता है पुद्धात। पुद्धात से पहली स्त्री देखाते है टीका में अत्र माया शब्द पहले आया है चिदानंद मय ब्रम प्रतिबिंब समन्विता सप्तर प्रकृति चसा कहा गया है चिदानिदाननंद्रह्म के प्रतिबसुक्त है युक्ता माया कारण प्रकृति गुणात्मका माया प्रकृतिच्य से मैशब्दसेगुण शुद्ध विशुद्धिभ्या सप्तुशुद्धिभ्या माया विदे मते सत्य गुण शुद्ध हो सत्य गुण शुद्ध हो तो माया है अशुद्ध हो तो अविद्या है सत्व गुण से शुद्ध अभिशु भी द्विधा दो प्रकार है प्रकृति वही प्रकृति त्रिगुणात्मिका है किस अंश में सत्य अधिक हो गया शुद्ध है उसका नाम माया हो गया किस अंश में सत्वगुण अधिक होने पर भी अभिशुद्ध है रजगुण तमगुण से कलुषित हो गया उसका नाम अविद्या हो गया तीनों गुणात्मक प्रकृति जैसे एक ढेर है गेहूं रखेंगे अरहर रखेंगे और काला रखेंगे उरद एक एक बोरी तीन बोरी देकर कहीं मिला दो ऐसे रख के मिला देने से कहीं जहाँ उद ज्यादा दिखेगा वहां काला दिखेगा जहां अरहर ज्यादा रहेगा वहां क्या दिखेगा लाल दिखेगा जहाँ गेहूं सफेद वहां सफेद दिखेगा तो इसी प्रकार कहीं अधिक कहीं कुछ हो जाता है ये त्रिगुणात्मक सप्तरोजस्त समय त्रिगुणात्मक प्रकृति है जहाँ जहां सतगुण अधिक है अशी भाग सत गुण रहे दस भाग रजगुण दस भाग तम गुण रहेगा रजगुण अधिकुण शुद्ध है क्योंकि रजगुण तमगुण द्वन मिली कर एक तरफ सतगुण चालीस रजगुण तीस तमगुण तीस कौन अधिक है कि रजगुण तमगुण द्वन मिल कर उससे अधिक है वो उसको इसलिए कलुषित कर देते वहाँ सफेद दिखेगा तीस तीस साठ गुण लाल काला हो गई सफेद वहां दिखेगा वो अशुद्ध हो गया हे तब है अधिक सत्य गुण प्रधान प्रधान होने पर भी वह अभिशुद्ध है कलुषित हो गया कलुषित हो गया तो सत्य गुण रज गुण तमुण से कलुषित नहीं हो तो सत्य गुण शुद्ध है वह तो माया कहेंगे जहाँ सत्य गुण अधिकत है जीव की जो उपाधि उसमें सत्वगुण तो अधिक है किन्दु रजगुण तमगुण के द्वारा हुई, हो गई हो गया सत् अभिशुद्ध उसको कहेंगे अविद्या का नाम अलग अलग हुए हुआ सा सत्वगुण से शुद्ध अभिशुद्धि व्याम विधा, भिन्न होते हुए क्रमण माया च भवति, वही प्रकृति का नाम माया सत्यगुण शुद्ध होने पर अभिशुद्ध होने पर अविद्या तयो माया विद्या प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य में वह ब्रह्म चैतन्य का प्रतिम्ब होता है माया में भी अविद्या में भी दोनों प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य ही ईश्वर होता है जीव भी होता है ब्रह्म चैतन्य को ईश्वर जीव कहते हैं जो माया में प्रतिम्बित होगा उसका नाम ईश्वर अविद्या में प्रतिम्बित होगा ब्रह्मचैतन्य उसका नाम जीव कहा जाइगा तदिदम तत्व विवेकाख्य ग्रंथे तत्व विवेक ग्रंथ किसने पढ़ा है कब इसका प्रथम प्रकरण तत्व विवेक इसका प्रथम है तत्व विवेक मानव ग्रंथ है श्रीमती विद्या गुरु जी निरूपित विद्या गुरु जी ने निर्माण किया है निरूपण निश्चय किया है सिदानंद मय ब्रम प्रतिबिंब समन्विता तमोरज सत्वुण प्रकृति द्विविधा चाह शुद्धि व्याह माया विद्य मते दो होगी माया बिंब वसीकृत्य ताम सियाज्ञर माया में प्रतिम्बित चैतन्य ईश्वर ताम वसीकृत तां समायाम माया को अपने मध्यन करके सर्वजर होता है अविद्याशस्त वैचित्र्याने का कारण सर्य सियाद प्राज सत्र अभिमान अविद्यावश्यक अन्य जीव अविद्या में प्रतिम्बित चैतन्य हो गया जीव अविद्या वैचित्र्या अनेक था अविद्या विचित्र है तो त्रिगुणात्मक है कहीं कुछ कहीं कुछ तारतम्य है वैचित्रयाध और जीव भी अनेक अधिक प्रकार हो गया क्योंकि उपाधि अनेक है एक ही मुख है दर्पण बहुत चार तरफ रखेंगे तो प्रत्येक दर्पण में प्रतिम्ब दिखेगा। एक ही प्रतिम्ब है ना अलग अलग है प्रतिम्ब एक है बिंब एक है प्रतिम्ब दर्पण अलग अलग दर्पण में अलग अलग प्रतिम्ब है एक ही यदि कहेंगे एक दर्पण को तोड़ दिया तो प्रतिम्ब समाप्त हो जाना चाहिए एक जिस दर्पण को तोड़ दिया वहां प्रतिम्ब रहेगा तो एक ही प्रतिबिंब तो सर्वत्र नष्ट हो जाना चाहिए प्रतिम्ब अनेक के, ठीक इसी प्रकार ये जीव भी आने के प्रकार हो उपाधि भेद से कहा कारण सर चाह कहा मतलब अविध्याण सर रहे तत्र अभिमान वन कारण शर्य में अहम इस अभिमान करने वाले का नाम प्राज्ञ हुआ ये पहला आया है हिममे वर्थ मनुष्य विधाय इस अर्थ को मन में रख करके हाँ, जिसको पूछेंगे, निधाय क्या रवि निधाय विभिन्ति पूछ रहा हूँ धातु तो में पूछ रहा हूँ अभ्य निधाय अभ्य पद ही कोई भी व्यक्ति हो तो ऐसा होगा निपुर धाधा सिख तो आपको लियप होगा मायाचा, विद्याचा स्वयं जीवेशाभ्यास ये उपनिषद माया जीवेश जीव ईश्वर दोनों का आभास माया बनाती है विद्याचा चाहती स्वयं प्रकृति माया और चा नामक हो जाती है श्रुतिर प्रभुता इस अर्थ को लेकर के अतो जीवेश्वर मैया कल जीव ईश्वर दोनों ही माया कल अनत्म जगत्में कल अस्म का समस्त जगत, जगत। जीवे सरदन से ही कल त्र कम जगत कल्पित है जीव ईश्वर धन्य के द्वारा तो किसके द्वारा कितने कल्पित है इसलिए उत्तर देते हैं प्रवेशानता सृष्टि ऋषे न कल्पिता जागृद आदि में मोक्षात संसारो जीव कल्पित कल्पिता जीव तद क्षत बहुश्याम प्रजा ईक्षण से लेकर प्रवेश तक तुझ तदे तो अनुशतक सृष्टि करके पर इसमें प्रविष्ट हुआ यहाँ तक तो सृष्टि ईश्वर के द्वारा कल्पिता है जागर जागर और जागृत आदि जागृत स्वप्न सुश्रुति चीन अवस्था मुख्यतक बंधन है निर्ध्या करके मुख्यतक संस्कार जीव से कल्पित है तद क्षत बहुश्याम प्रजा यह छांदी चल परमात्मा ने इक्षण किया बहुत हो जाऊं उत्पन्न हो जाऊं इसे श्रुतम इच्छा यक्षण आदि देखो इच्छा में माइतम आदि से बताया इच्छना आदि में कहा पदे आदि दूसरा पदे इच्छा सु आदि सु अनेक अन्य पदा से समय सादि ईक्षण कहा गया अनेन जीवनात्म अनुपिश नाम रूपे व्याकरणी जीवात्म से प्रविष्ट होता है सृष्टिकर्ता श्रुत प्रवेश्न्ता बहुग्री प्रवेश अंत सांता ईक्षणादीच प्रवेशन्ता कर्मधारे साम पश्चात कर्मधारय के विशेषण विशेषेण बहुल ईक्षण असो प्रवेशन्ता चर्मारे सय सृषि ईश्वर न कलता ईक्षण से लेकर के प्रवेश तक जो सृष्टि ईश्वर के द्वारा कल आखिरी पता है संसार से असो जागृदादी बहुब्रिय अनेक मन पदार्थे जागृद आदि ये असो जागृदादि विमोक्षात जो मोक्ष सभी जीवन कल तदिमान जीवस जीव जागृह सभी जीव ही जीव के द्वारा कल्पित कल्पितगृदादया इथ श्रूयते जागृह सपन सश्रुति इस प्रकार अवस्था अवस्थाश्रुति में कही गयी हे सामया परमोहितात्मा करोति करोति आत्मा आत्मा माया से मोहित जीव शरीर आस्थाय स्थित होकर के सब कुछ करता है अन्नपानादि जागृत पतृप्ति जागृत अवस्था में तृप्ति को प्राप्त करता है स्वप्ने भी जीव सुख दुख भोगता समाया कल्पित विश्व लोक सकले भी लेने समूह अभिभूत सुख रूप में स्वप्नवस्था में भी जीव रहता है सुख दुख हो करता है स्वाया कलोके स्वा माया कल्पित परपंच में सुख दुख भोगने वाले स्वप्न में जीव है सशक्तिकाल है सकले भी अज्ञाने से हो जाते हैं अभिभूता सुखरूपम ये तम से अभिभूता, अज्ञान से अभिभूता सुख रूप को प्राप्त करता है में। अज्ञान सुख तो प्राप्त करेगा अज्ञान से पुनः जन्म कर्म योगादी सपीति प्रबुध पुरत्र क्रीडति यी ततस्तु जात सक विचित्र जन्मतर से किया कर्म के कारण सैव जीव सपीति प्रबुध स्वयज पुरत्र क्रीडत यीनोर जाग्रस्व सुशीति जो क्रीड़ा करता है ततस्तु जाकल विचित्र ये सारा जगत से उत्पन्न होता है जागृत स्वप्न स्श्रुतियादी प्रपंच यकाशते तत्माह मिथि ज्ञाप्त सर्वंधे प्रमुच्यते जागृत स्वप्न सुश्रुतियादि प्रपंच प्रकाशते जो प्रकाश करता है जागृत स्वप्न श्रुति तीनोवस्था का दृष्टा अब जागृत अवस्था को जानते हो सपनों को जानते हो जानते हो जो तीनों को प्रकाश करता है वही ब्रह्म है सद ब्रह्म अहम इस है सर्व बंध ही प्रमुख संपूर्ण बंध से मुक्त हो जाता है, से हो जाता है। यहां से से ये से जागृत सपन सु से लेकर के मोक्ष तक ये संसार जीव से कल्पित ये बता दिया ईण से लेकर के प्रवेश तक सृष्टि ईश्वर के द्वारा कल्पित है जाग्रह सपना आदि अवस्था से लेकर मुख्यतः संसार जीव कल्पित है भाष्यौ वंदे भगवतदेहाय दक्षिणा नम ओं शांति